भागवत महापुराण जय विजय क्याप मैत्री वाच प्राजापत्यंथ तत्तेज परेजो हनम दिति दधार वर्षाणी शत शुदार्दनाथ लोके ते नोके लोकपत जस नवेदिश्वृजे ध्वाक दिशा श्री मैत्री जी ने कहा विदुर जी दि को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर को सौ वर्षो तक अपने उदर में ही रखा उस गर्भस्थ तेज से ही लोगों में सूर्यो सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है देवाऊच तम एत विभोत्थ संविद्नायद व्यक्तम भगवत कालेना देवदेव जगधात लोकनाथ शिखाम नवो विज्ञान अपेशानूता नीर नमस्ते व्यो देवताओं ने कहा भगवन काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं देवाधिदेव आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणी हैं आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं देव आप विज्ञान बल संपन्न है आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता हम आपको नमस्कार करते हैं ये ताेन भावन भाव आत्मने प्रोतभुनम परम सत्त्मक पक्वगा जितस्वासेंद्रियात्म लुस्मसाद न कतचत्तराचा ना प्रजा शर्वा गावस्त निंत्रिता मुख्यायते नमः आप में में संपूर्ण स्थित कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है किंतु वास्तव आप इससे परे हैं जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन भाव से ध्यान करते हैं उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी रास नहीं हो सकता क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करते हैं आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं हम आपको नमस्कार करते हैं सतम विधस्व शूमस्तमसा लुप्तकमण अदभ्रदया दृष्ट्या आपन्ना शिक्षितगर्भ ओज का श्यपमर्तस्ती मियजर्वा वर्धते वैधसी भूम इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं जिससे वे दुखी हो रहे हैं उनका कल्याण कीजिए और हम चरणागतों की ओर अपने अपार दया दृष्टि से निहारिए देव आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती जाती है उसी प्रकार कश्यप जी के विरय से स्थापित हुआ यह द्विति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ा रहा है बढ़ रहा है मैत्रीवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्या चात्मर देवान गिरा श्री मैत्री जी कहते हैं महाबाहो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपने मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे ब्रह्मोवाच मनसा मे सुता युषमत्पूर्वजाकादय चेहायसा लोकाशुभतस्पृहां ते कदा भगवत वैकुंठ सामत्म ययुर्वैकुंठ निल सर्वोक नमस्कृत पुरुषा सर्वे सर्वैकुंठमूर्त ये निमित्त निमित्ते न ना धर्मे नाधय हरिम श्री ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठध धाम में जा पहुंचे वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं यत्रचाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचर सत्व बिष्ट विरजम स्वाभ्रज इव बुर वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं उस लोक में नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा जान पड़ता है वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय छह ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं वह मानस ला चरितान यत्र गायंति लोक समलक्षणा नि भरतु अंतर्जल नो विधवी गंधे न खंडितिपंत वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु के पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है उस समय में हुई मकरंद माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते वरण उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु के ही बुरा भला कहते हैं दूह हंस सुकथेर्षि जोलाहलो विरमते चिमात्रुच्चादे हरिकथाव गाने मंदारकुंदकुरभत्लचंपकारगनाघपकुलाबुजपिजाता गंधेचितेलसी का भरने त यशमें तप सुमन सौ जिस प्रकार जिस समय भ्रमर राज उच्च स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर कोयल सारस चकवे पपीहे अंश तोते तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है मानो वे भी उस कीर्तन कीर्तनानंद में बेसुद हो जाते हैं श्रीहरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी के गंध का ही अधिक आदर करते हैं यह देखकर कर वहां के मंदार कुंद तिलक उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल चंपक अर्ण पुन्नाग नाग के सर बकुल मोलश्री अम्बुज दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं यकुम हरिपदा नतिमात्रे वैदुमतहेमय बृहत्कटित्मतशो विमुख्यत्म नरज आजुरा स्मारेह श्रीणी हरि चरणारीला वह लोक वैदुर्य मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्रीहरी के बाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती परम सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी जन कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं श्रीहरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं जिस समय अपने चरण कमलों के नुपरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हो समला तुलसी मुन उच्छे भगवते अरेक्ष भगवतेमतांगज यारे देवताओं जिसमें दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीडा में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है जो जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैचना अनुभा शिण्वती येण्य विषया ककुथाति याताहत भगैंड सारा ता क्षिपंतरेशे सुतम सुहत ये तमी चो नृगति प्रपन्ना ज्ञानं तत्व सह धर्म्र नाराधनम भगतो वितर मुश्य ही आते। जो लोग भगवान की पाप लीला कथाओं को छोड़ कर, को छोड़कर नष्ट करने वाली अर्थ काम अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते आय जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है हम देवता लोग भी इसको चाह करते हैं इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैले हुई माया से ही मोहित हैं यजंत निमसा निवृत्याम दूरे यहा नृणीयशीला भर्तुर्मथ श्रीयतथ कथनाग वैक्ल्यवात्मकीतांगा तद्यस्गुर्वधिम भुवनक्यम दिव्यं चित्र विवुधाग्रिमान शोचि आपो परांबुदर्वे माया बल देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के दूर रहते हैं। आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अस्त्रधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठध धाम में जाते हैं जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्रीहरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ तस्न्ती मुनय सरसजमा कक्षा सन वयस वह सप्तमायां देव चत गृहीतगौ पराध केयोरकुंडल किट के विटवेश मतदे पवन मलियतौ विनस्तचतुष्टय बाहुमध्ये कुटले आ, निर्गमा भ्याम, रते चमनाग्रभसम भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की छह डियोडियां पार करके जब वे सातवीं पर पहुंचे तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए दो समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे उनकी चार श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भवे फड़कते हुए नासिकाग्रंध्र और अरुण लेनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे द्वारे तयोनिवूर्मिश्रपुष्वा उर्वा यथा पुटभद्रकटिकाया का सर्वया मुनय सधृष्टया ये संचरत्य विहता संचरत विहताशंकाशर चतुर कुकुमरा उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे स्वर्ण और वज्रम किवाणों से युक्त पहले छह ड्योढ़ लांग कर आए थे उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए उनके दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के सर्वत्रते थे वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में पांच वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकाद के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे ताभ्यामि सुनिषेदि हरे प्रतिहार प्या उचो दे जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे भगवत मुन उचु कोवाह भगवत्परिचर्योच तमिणा निवसता स्वभाव तस्तपुर ग्रहेवाम को वात्मत्कुहुकनीय नजंतरम भगवतीह समस्तकुक्षा युवयो ने कहा अरे द्वार जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं तुम दोनों भी उन्हीं में से हो किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है भगवान तो परम शांत स्वभाव है उनका किसी से विरोध भी, भी नहीं है फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके तुम स्वयं कपटी हो इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानीजन सर्वात्मा श्रीहरि से अपना कोई भेद नहीं देखते बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं तुम तो देवरूपधारी हो फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली तद्वा ममस्य ममुष्य परिमस्कुंठ भरु कर मंदीम्याम ज तमतर भाव दृष्टिया तुम हो तो इन भगवान वैकुंठ नाथ के पार्षद किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठलोक से निकल उन पापमय जोनियों में जाओ जहां काम क्रोध लोभ प्राणियों की ये तीन शत्रु निवास करते हैं तेसा मिथे तमुवधार घोरम तम ब्रह्मदंड मिवार वस्त्रो घेह सद्यो हरेरुचरा गुरु बिभ्यतस्तत्द्रहसतामति कातरे भोया दौवारीमृति मोहो भवेहतु नो ब्रज तो रोध सन सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा भगवान हम अवश्य अपराधी हैं अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर कर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम जोनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो द भगवान्रविंदनाभ स्वाम विबु्य स्वानां क्रमार्यहृद तस्म यज परम हंस महामुनीलावीय चल सहगत प्रतिहृत पैक सपुं ते चताक्ष विषय स सभाग्यं तपत्र कराम इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकाद्य साधुओं का अनादर किया है तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं सहज में पाते नहीं सनकाज ने देखा कि उनके समाधि के विषय श्री वैकुंठ नाथ स्वयं होकर पधारे हैं उनके साथ-साथ पार्षदगण छत्र चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखे के समान दो श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झारल झालर हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदे झर रही हो कृष्ण प्रसादी नेहावलोक कलया बणिम सुभगे अंतमिवात्म धीर्षम बनि सुखे पृथुनितफुर का नम प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनुवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं अपने स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा तो उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्णरेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी उनसे मानव भी समस्त दिव्य लोकों के चुड़ाबड़ी बड़ी धाम को सुशोभित कर रहे थे उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुण जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे विद्युप कर कुंडल मंडनारंड स्थलोन्न समुखम बड़ी मन दो दंड शंड तापर आर्घ्य कंधर उसके अमोल कपोल बिजली की की प्रभा को भी भी लजाने वाले कुंडलों की भी बढ़ा रहे थे उभरी हुई सुगर नाशिका भी बड़ा ही सुंदर मुख था सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर शोभा थी अच्छे तमंगम ने मुदाक भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि सनकादिमुनिश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया उस समय उनके अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे पदारिंद्र तुसी मकरंद अंतर्गत स्विवरे नकार तरजुषा चिंतव तन्विमुनीश्वर निरंतर ब्रह्मनंद में निमग्न रा करते थे किन्तु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारबिंद मकरंद से बिलि हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी दे। देवा अमुष्य बधनाथित पद्म कोशम उद्देक्ष सुंदर लब्धिता पुनरवेक्ष तदीय रदीयम घ्रे द्वंदम न खारुणमणीश्रयण निद्यु पुंसा गतिम मृगता हगै ध्यानास्पद बहुमत नैनाराम पौष्णम वपुर दर्शया न भगवान का मुख नील कमल के समान था अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी उसकी झांकी करके वे कृतकृत -कृत हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर कर वे उन्ही का ध्यान करने लगे इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं कुबारा उचहतर पितरात्म नाम सो शनकादिमुनियों ने कहा अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं तथापि उनके दृष्टि से ओझल ही रहते हैं किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं, प्रभो जिस समय आपने उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका किया था, उसी समय रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आज थे किंतु तो प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है तम ताम विधाम भगवन परमात्म तत्व तत्न संप्रमथियत ये नुताप विदृढ़ उदग्रग्रंथयोदे विदुर्म विरागा भगवन् हम आपको साक्षात साक्षात्मात्म तत्व ही जानते हैं इस समय आप अपने विशुद्ध सत्व में विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं आपके सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए भक्तियोग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं नात्यंतिक प्रसाद किन्व्य धर पिथय भ्रुव उन्नतेरणात ये कथा कथायाः तथा कुशलारभो आपका श्रेयस अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है आपके चरणों के शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौह भी भयभीत कर देती है उन इंद्रपद आदि आदिअन भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है कामम कामंब स्वृजनिशुनस्ता चेतो लिबद्य दी लुते पदेत वाचसी व्यदिग्रीशोभाुणगण कर्णरंध्र भगवान यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी श्रेयस सुधा से परिपूर्ण रहे तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकाद योनियों में हो जाए इसकी हमें कोई चिंता नहीं है भगवते राजुश्चकृतना भगवान प्रतीत विपुल कृति प्रभो आपके हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है मिशिया अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं हम आपको प्रणाम करते हैं श्रीमदभागवते महाप्राणे पारमहश्याम चैतायाम तृतिस्क आदि सापो पंचदश्याय